यदा यदा ग्लाभवती धर्मस्य अभ्युत्थान भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्म सृजाम्य हम प्रोक्त श्रद्धा विहीनाय यदि शिष्य श्रद्धाविहीन है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 गीता जगतगुरु कृष्ण के कमल मुख से प्रकट ज्ञानोपदेशों की गंगा है जो युगों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर रही है अथ द्वितीय अध्याय याविष्टम उवाच अश्रुपूर्णाकुले क्षण वाक्यूदस्ताकद विश्व समुपस्थित अनाजुष्ट अकीर्ति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 क्लैब्यम्मा स्म ग पाथ नयि उपपद्य क्षुद्रम हृदय दौर्पल्यम त्यक्त पर कथम भीष्मे द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी हे अर्जुन इस प्रकार की क्लैव्यता तुझ जैसे युद्ध के अनुरूप नहीं है हे शत्रु संहारक हृदय की इस शुद्ध निर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा विवशता बताता हुआ अर्जुन बोला हे मधुसूदन पितामह और गुरु द्रोण पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ वो तो मेरे संपूज्य है भोक्तुम भय शमपी लोके हास्त गुरु निहैव भुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान ना चुम कतरनो गरीयो यद्वा जेम यदि जयेयु यानेव हत्वा हे मधुसूदन इन महान भाव श्रेष्ठ गुरुजनों का संघार करने की अपेक्षा मैं इस श्लोक में भीख मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं हे कृष्ण गुरुजनों के रक्त में सने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 युद्ध के लिए खड़े कार्पण्य दोषो पतस्वभाव प्रश्वाम धर्म समूढ़ चेता ये शिता ब्रूहि ते शिष्यस्ते अहम शाधि मा प्रपन्न नहीं प्रश्यामी ममुद्या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 मेरी शोक संतप्त इंद्रियों को सुख दे सकेंगे ऋषि केशम गुडाकेश पर नोज गोविंद उत्वा तूषणी बभूव भारत से भयो मधे ऋषि दंतम वच संजय ने युद्ध का विवरण देते हुए बताया कि हे राजन निद्रा को वर्ष में करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा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 ना पंडिता नवेवाहम जातु नसम ने जनाधिप न भविष्या सर्वे व्यम अतः परम् हे अर्जुन जो शोक करने के विषय ही नहीं है तू उन्हीं विषयों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है सुन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 तथा देहांतर प्राप्तिर धीर स्तृ न मुहि मात्रास्पर्शास्तु कौंते शीतोष्ण सुख दुःखा आगमा पाई नो भारत हे अर्जुन जीवात्मा इस मानव के शरीर में जैसे बाल्यावस्था युवा था और वृद्धावस्था में रहती है वैसे ही जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो धैर्यवान इस परिवर्तन से विमोहित नहीं होते सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करने वाली इंद्रिया और वृक्षों का संयोग अनित्य है तू इन्हें सहन कर ले। यम ही न लेते पुरुषर्षभ सामदुख सुखं धीरं सो मृत्वाय कल्पते न सो विद्य भाव ना भाव विद्य सत उभर दनदर्शि हे पुरुषो मे श्रेष्ठ अर्जुन दुख सुख को समान दृष्टि से देखने वाले जो धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न भोगों से व्याकुल नहीं होते ऐसे व्यक्ति ही अमृत तत्व तो पाते हैं अर्जुन असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता ज्ञानी पुरुष सत और असत को इसी प्रकार से देखते हैं तद्वे येन सर्वमिदं सर्विद विनाशम्य साकुम अर्हति अत इेहा नि शरी अनाशिन प्रमेय से तस्त युद्धस्वरत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 हताम येनम मेरे हतौ्त नीज हंकी ना एनम वेत्ति हताम येनम मत उत नीजो ना हम न हेते हे अर्जुन ये आत्मा तो वास्तव में अविनाशी है जो इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं वे ज्ञानी है क्योंकि यह सनातन तत्व आत्मा न तो कभी किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है न जा ते वा कदाचित् नू् भविता न भूय अजो नि शाश्वत पुराणो शरीरे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 ये कैसे मरेगा विनाशिम या एनम अजम कथम सपुरश पाथक घात हंसम वेदा विनाशिना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 श्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदय न शोषय मछेद्योम अदा अखेद्यो अशोष नित्य स्थान अचल सनातन इस शस्त्र काट नहीं सकते आग जला नहीं सकती जल गला नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा भी नहीं सकती क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है अदाय है अक्लेद्य है और उसी प्रकार अशोष्य है यह आत्मा नित्य है ये तो सर्वव्यापी अचल सदैव स्थिर और सनातन तत्व है अव्यक्तो यम अयमुच्यते अचिन्य अविकार्योच्युशोचित अर्सी अथ चैनम मनसे वृत महाबा नोचि आत्मा अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी है आत्मा के स्वरूप का तू तो कुछ भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है अतः शोक मत कर। यदि तू आत्मा को व्यक्त होकर जन्म लेने वाला तथा मरणशील मानता है तो भी हे महाबाहु अर्जुन तू शोक करने के योग्य नहीं है जात ध्रुव ध्रुवं जन्म च मृत से चपरिह्य नम शोचिर्हसी अव्यक्तादी भूताम भारत अव्यक्तन्य त्र का हे अर्जुन जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है अतः ऐसी अपरिहार्य स्थिति में तू शोक क्यों करता है यह समस्त प्रकृति अपने संपूर्ण प्राणियों के साथ अब प्रकट से प्रकट हुई फिर अब प्रकट हो जाएगी इसमें शोक की क्या बात है यति चान्यः अन्यः कश्चि आश्चर्य आश्चर्य कशि हे पर अव्यक्त और सशक्त होने के कारण कोई इस आत्म आत्मतत्व को अत्यंत आश्चर्य से देखता है दूसरे विद्वान उसका आश्चर्यजनक वर्णन करते हैं जिसको दूसरे बुद्धिमान विस्मित होकर सुनते हैं पर इस आत्म आत्मतत्व को देखने वाले वर्णन करने वाले और सुनने वाले व्यक्तियों में से जानता कौन कौन है कोई नहीं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 तब भी तू शोक मत कर क्योंकि धर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए धर्म पूर्वक युद्ध करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है इसी में उसका कल्याण है यद्रक्षा चोपन्नम स्वर्ग द्वार्रतम सुखिन क्षत्रिय पाथ लभंते युद्ध में इमाम धर्म संग्राम न ततः हित्वा कर पार्थ धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए क्षत्रियो के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं भाग्यवान क्षत्रिय अनुसार सुख भोगते हैं किंतु यदि तुम धर्म युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे, तो धर्म और यश खोकर केवल पाप ही कमाओगे अकीर्ति चापूता अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिचते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 तो वा तो वापस जित्वासे अर्जुन शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा और न कही जाने योग्य बातों की यहाँ वहां चर्चा करेंगे इससे अधिक दुखदायी क्या होगा यदि युद्ध में मरा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 मैंने ज्ञान योग के संबंध में कही है अब वही बातें कर्मयोग के विषय में सुनो यदि बुद्ध गुर्वक उस योग से जुड़ेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा निहा विद्यते क्रमनाशोस्ती धर्मस्य त्रायते महतो भयात व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह बहु शाखा रेके बहुशाखाता हे कौते कर्म बीज का विनाश नहीं होता और इस क्रम का उलटना संभव नहीं है धर्म का अल्पसंयोग भी व्यक्ति को महान भय से बचा लेता है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 त्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति लोगों को सांसारिक भोगों में प्रीति होती है वे कर्म फल में आसक्ति रखते हैं और उनकी स्थापना में सुंदर मधुर बातों को प्रस्तुत करते हुए वेद वाक्यों के प्रमाण देते हैं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 व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न्व नित्य सत्वस्थो निरयोग खेम आत्मवान हे कौते इंद्रिय भोगों में आसक्त लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित होकर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 तह तो दके, तावान ब्राह्मणस्य संप्लुदे ताेदेश फलेशन मा कर्म फल हेतुर्भू माते ते संगोस्तक जल से परिपूर्ण सरोर मिल जाने पर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 त्य्वा धन सिद्य सिद्यों सो भूता समत्वं योग दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धिगानंजय बुद्ध शरण मन विच्छ कृपण फलहेतवा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 जहाति जहातीह उभे सुक्रत दुष्कृते कस्मदा युजस्व योग कौशल कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्ता मनीषिण जन्म बंध विनुक्ता पदम ग्यनामय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 यदाते मोह शुत चल, यदा मोहकलिल बुद्धिष्यति तदा गि निर्वेद श्रोतव्युतुतिप्रतिपन्ना स्थाती निशला सचिला बुद्धिस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 प्रग्यस्य का स्थित प्रज्ञा भाषा सामधिस्थस केशव स्थिति किं प्रभाषेत आसी व्रजेत किगता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 अनुदुग्नुमना सुखेश प्रह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि ऋचते यस्ने तत्प्य तस्य नाभिनति वो व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं होता सुखों में कामना रहित रहता है उसमें राग भय क्रोध बिल्कुल नहीं रहते ऐसे मुनि जैसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है ऐसा अनाशक्त व्यक्ति शुभ वस्तु का अभिनंदन नहीं करता अशुभ से द्वेष नहीं ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं संहरते कूर्मंगानी सर्वश इंद्रियांद्रििया प्रख्ञ प्रतिष्ठा विषया विवर्त निराहारेन रसवर्ज रिष्टवा वर्त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 य विपश्चितः सेप्चिता इंद्रिया प्रमाथनी प्रसभम मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसी मत्पर वशे य्रिया तस्य हे अर्जुन बार बार यत्न करने पर भी इंद्रियां पुरुष के मन को मोह में डाल देती हैं। ये बड़ी होती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को पहले वर्ष में करे और तब संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता हुआ मुझमें चित्त लगा ले तभी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो यतो कुंसह युस संगस्ोपजाते संगात संजायते क्रामात क्रोधो साम का क्रोधोजा क्रोधा भवती सोह सोहामृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति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 राग देश वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चर आत्मवशीय प्रसाद मधि सर्व प्रसाद हानिरस्योप जायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर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 से महाबा निगृही इंद्रियांद्रििया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यातां जागृति संयमी यूता पश्य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 चलप प्रतिष्ठम समुद्र मापह माप प्रविश तद काम कामी हे अर्जुन जैसे जल से भरी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं और सब उसे परिपूर्ण अचल समुद्र उससे विक्षुद्ध नहीं होता उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ में सम कामनाएं जब समाती हैं तो वो क्षुब्ध नहीं होता ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है भोगों के इच्छुक को नहीं निस्पृ नि स्थित पार्थ नयनाथि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति हे कुंती पुत्र जो सारी इच्छाओं को त्याग कर ये मेरा है ये मैं हूं ऐसे अहंकार से रहित होकर विचरण करता है वही शांति प्राप्त करता है हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है इसको प्राप्त कर लेने पर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होता और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है अब प्रस्तुत है द्वितीय अध्याय का सारांश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 इसीलिए कृष्ण फल की कामना से रहित कर्म की स्थापना करते हैं कर्म फल की कामना मनुष्य को कर्म बंधन में बांध लेती है जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति जितना यत्न करता है उतना ही दलदल में धंसता चला जाता है कर्मबंधन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भारतीय धर्मों ने आत्मसुचता पर बहुत ध्यान दिया है वैदिक धर्म हो या बौद्ध धर्म